क्लाइमेट चेंज या रिन्यूबल एनर्जी के ऊपर बात करते हैं तो आज फिर से हम लोग परशुराम पाटिल जी से बात करेंगे डॉक्टर पाटिल जी हमारे साथ हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस पर उनकी पूरी बहुत समय का एक अध्ययन है रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हमने पिछले एपिसोड में भी सुना था इस एपिसोड में भी हम लोग कुछ ख़ास बातें सुनेंगे बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो अपने रिसर्च के आधार पर हमें सुना रहे हैं तो हम सभी चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आएगा जो भी वो चीज़ें बताते हैं उनके पास उसके लिए कुछ खास तत्व है बेस नॉलेज उनके पास है उसके आधार पर वो बताते हैं तो आइए आज हम लोग कुछ ख़ास बातों पर ध्यान देंगे जैसे कि फॉरेस्ट का हिसाब किताब किस लिए ज़रूरी है और फॉरेस्ट का हिसाब किताब का इम्पोर्टेंस क्या है उसकी महत्वता क्या है और उसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि जंगल का कैसे हम लोग हिसाब किताब करें जंगल का हिसाब किताब का मतलब क्या है फॉरेस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है व्हाट इज़ फॉरेस्ट अकाउंटिंग और इसके बाद रिस्क फैक्टर क्या है डिज़ास्टर में फॉरेस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ उसके साथ जो रिस्क फैक्टर है उसके बारे में भी हम सुनेंगे तो बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिलेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में और डॉक्टर पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में तो पहले हम आज देखेंगे कि हमें फॉरेस्ट अकाउंटिंग करने की क्या जरूरत है ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट अकाउंटिंग करने की पिछले, पिछले तो 10-15 सालों से पहले तो कोई फॉरेस्ट अकाउंट नाम का वर्ड ही नहीं था, अभी, तो अभी जैव देश विभिधता है इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है उस देश को फॉरेस्ट अकाउंट करने की क्या जरूरत पड़ी उसके क्या रीजन है तो मैं आपको एक वन बाय वन हम उसको रीजंस को टटोरेंगे क्यों फॉरेस्ट कौन करने की तो हमें मालूम ही नहीं पता चल रहा है कि कितना बड़ा बायोडावर्सिटी लॉस हमारा हो रहा है पिछले कई सालों से बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडावर्सिटी यानी पेड़ पौधे वाटर वहां पे रहने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतु आदमी इनका सारों को मिला के बायोडाइवर्सिटी होता है बायोडाइवर्सिटी ये सारे जब इकट्ठा रहते हैं ये सारे जब इकट्ठा रहते हैं तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी यानी एक एक ही जगह पे अलग अलग तरीके के कीटाणु अलग अलग तरीके के पेड़ पक्ष सारे मिलकर रहते हैं तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं तो लगभग इन इन सारे सारे लोगों का फैक्टरों फैक्टर का जो लाइफ है उनका तो जीवन ये फारस के फारस के बलबूते पे ही टिका हुआ है अगर आप एक पेट को कट करोगे तो उसके साथ जो उस पर डिपेंडेबल फैक्ट्री उसका भी नाश हो जाएगा तो हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है जिसके आप टाइगर का एक एग्जाम्पल लीजिए हमें पता चला कि कितने सारे टाइगर खत्म हो चुके इतना उसका इतना तो डर होगा कि हमें भी लगा कि अब ये टाइगर की सारी जमात ही खत्म होने वाली है तो उसको उसको बायोडोस्ट्रीलॉस बोलते हैं इसका एक एग्जाम्पल उसको बायोडोस्ट्रीलॉस बोलते है या फिर हमें पता चला कि हमारे जमीन बंजर हो रही है आप अगर जाओगे पंजाब में पंजाब में आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट पंजाब से आते क्यों आते है? क्या उसका रीजन है इंडिया की तो फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन थी वो पंजाब में ही हो गई हरित क्रांति तो पंजाब में हो गई तो क्या उसका रीजन है उसके इसलिए उसका रीजन है जब हमने हरित क्रांति को बढ़ाने की कोशिश की जब हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया तो हमने सारे जो हमारे बीज बीज थे जो हमारे जो प्रोडक्शन था उसको हमने आर्टिफिशियली ग्रो किया हमने उसको नेचुरल तरीके से ग्रोथ नहीं किया हमने उसको अलग अलग तरह के फर्टिलाईजर दिए हमने उसको अलग अलग तरह के उसके साथ कई सारे कंटामिनेशन उसमें जुड़ गए कंटामिनेशन सारे हमारे खाने में आ गए तो सारा पंजाब जो है ना वो, वो बुरी तरह से अलग अलग डिसीज से त्रस्त हो चुका है बुरी तरह से उसके इम्पैक्ट हो चुका है क्योंकि और उसकी जो जमीन थी बंजर जमीन थी वो धीरे धीरे धीरे बंजर होती जा रही है पानी के ज्यादा मात्रा देने से तो जमीन जो जमीन का जो लैंड का जो क्वालिटी रहती है वो डिटोरेज होता है उसको भी लॉस बोलते हैं तो इन सारे को इन अलग अलग फैक्टर को तो जो लॉस है तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है वो क्या गड़बड़ हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप फॉरेस्ट अकाउंटिंग करोगे और अब जब तक आपको लॉस पता नहीं चलेगा तब तक आपको ये भी उसको फिर से फर्टिलाईज करने में तो इसका एक रीजन है दूसरा रीजन ये है, है इसका जब हम जब जो जो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट वो क्या होता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट होता है कि सारे देश का कितना इनकम है और कितना रेवेन्यू है इसको बोलते हैं नेशनल अकाउंट में इस सिस्टम ऑफ नेशनल में फॉरेस्ट का कोई रोल ही हमने नहीं दिया हमने उस सेक्टर को लिया ही नहीं उसमें हमने उसमें सिर्फ क्या लिया कि कितना इंडस्ट्री से इनकम आता है कितना अलग अलग रिसोर्स इनकम आता है कितना चाहता है लेकिन उसमें हमने इन्वायरमेंट का यूज नहीं किया इन्वायरमेंट फॉरेस्ट हमको जिस अलग अलग तरह के जो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज देता है वाटर देता है ऑक्सीजन देता है वो तो हमने लिए नहीं तो हमें बाद में पता चला जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है ये सही तरीके का हमको रिजल्ट नहीं देता तो बाद में पता चला कि फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को भी आड़ करना पड़ेगा तो दो रीजन है उसके बाद है देखिए हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अभी आप मुझे एक ऐसा अगर आप टोलोगे तो कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है किस किस कौन कौन सेक्टर से है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है लगभग सारी जगह पे पेन्वेस्टमेंट सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट आया लेकिन, है लेकिन फॉरेस्ट ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आया क्यों नहीं आया उसमें इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया नहीं क्यों कि ये जब जब हम क्वेश्चन लगता है तो क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आया क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चला कि यह तो एक बड़ा सा रेवेन्यू जनरेटेड सोर्स है जब अगर आपको एक इसमें इन्वेस्टमेंट लानी होगी फॉरेस्ट में तो आपको बताना पड़ेगा कि इस फॉरेस्ट में से कितना आपको आमदनी मिलती है तो वो एक सेक्टर है उसके बाद क्या है कि हमें अभी तक ये भी मालूम नहीं पता चला कि कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉरेस्ट में डेवलप हो सकती है अगर आप जाओगे स्पेशली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो वहां पर जैसे हमारे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज उस तरह के वहां पर फार्म है फॉरेस्ट फार्म है प्रोफेशनली वो फॉरेस्ट का बिजनेस करते है प्रोफेशनली उसको सारा मेंटेन करते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा जब तक तो आप उसका अकाउंटिंग नहीं करोगे कि इसमें कौन से कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है कौन कौन से बिजनेस में डेवलप हो सकते हैं यानी कि आपको एक सीधा सिंपल बता देता हूँ जो शेय होता है शय जो उसको हनी बोलते हैं हनी हनी तो फॉरेस्ट में से आता है ना हनी आता कहाँ से हनी का आप तो खेती कर सकते हो वो तो फॉरेस्ट में होगा ना आज तो उसका कीमत हज़ारों में है उसका में, एक, एक अगर हम वहाँ पे देखेंगे अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहां पर अवेलेबल है तो हम उसको ट्रैप कर सकते ये कब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपको उसका अकाउंटिंग नहीं करोगे उसके बाद जो है कि रेमोनरेटिव प्राइसिंग बोलते हैं हमने हमने वो देखा ही नहीं कि किस चीज़ का कितना दाम है अगर वो हनी है अगर अगर वो उसमें से फ्यूल आता है अगर उसमें से खाना मिलता है तो उसका क्या प्राइस है उसका प्राइस आप डिटर्मन कैसे करोगे आपको हाँ, हमें उसको मालूम नहीं पता चला इसलिए हमने क्या किया कि जो कुछ दाम मिलेगा उस दाम ने उस दाम में हमने उसको दे दिया तो ये एक प्रॉब्लम है अकाउंटिंग न करने की वजह से तो उसके बाद जूट है ऊल है ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है फॉरेस्ट वो तो डायरेक्टली फॉरेस्ट ही आते हैं ना अब दे, आप, आप, आप जब बाम्बू की खेती देखोगे या फिर जूट की खेती देखोगे तो वो कोई जहाँ पे इंसान है जहाँ पे नॉर्मल फार्म में नहीं देता वो तो डायरेक्टली फॉरेस्ट में से आता है और उसका अनगिनत अनगिनत तरीके के अनगनित तरीके के इसमें आ, उसके इम्पॉर्टेंस है अनगनित तरीके की उसके बेनिफिट्स है फॉरेस्ट अगर आप चाइना में जाओगे तो फॉरेस्ट इज द बिग इंडस्ट्री है इज द बिग इंडस्ट्री तो ये सारी चीजें है ये हमें पता नहीं चल रही क्योंकि हमने उस फॉरेस्ट का अच्छी तरह से उसको वैल्यूएशन ही नहीं किया उसके बाद है मैंने आपको उस दिन आपने बताया कैसू। इज़ द पार्ट ऑफ़ यानी आज फॉरेस्ट ही इस्तेमाल करके क्या हम दोनों को बैलेंस करते हैं कि खेती भी हो जाए और फॉरेस्ट भी बचा का बचा रहे यानी जो आप अगर देखोगे आम आम का पेड़ या फिर आप कैशु का पेड़ देखोगे तो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, और जंगल में रहते हैं। तो वहाँ पे दोनों आप की आप आपको पता नहीं चलेगा तो वो पता करने के लिए भी वो जरूरी है उसके बाद ट्रेड ऑफ इन एग्रीकल्चर एंड एनवाइ देखिये एग्रीकल्चर जो है वो पार्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस और सारों को मिला के इन्वायमेंट क्रिएट होता है अगर आप खेती करने के लिए हजारों पेड़ काटोगे तो इन्वायरमेंट को कहीं का कहीं नहीं रहेगा इन्वायरमेंट तो खत्म हो जाएगा उसको तो बैड इम्पैक्ट होगा तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साथ साथ चले एग्रीकल्चर भी चले और इन्वायरमेंट की बचा बचा रहे इसके लिए भी फॉरेस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है हमें देखा कि हम इन बैलेंस हो रहे हैं हमने देखा कि एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट साथ साथ नहीं जा रहे अगर आप एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हो तो इन्वायरमेंट घटा क्लाइमेट चेंज किसका नतीजा है हमने वो दोनों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट का हमने बैलेंस नहीं रखा जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करोगे तब तक इन्वायरमेंट अगर इन्वायरमेंट एक बार हो गया तो उसका सारा जो जो है है है वो सारे सारे सारे मानव जाति पे पे भी भी नहीं अलग अलग अलग अलग प्रजाति होगा उसके बाद इश्यूज़ मैंने उस दिन आपको क्या काश के बारे में बताया आप जो जब मीट खाते हो आप जब मांस जो खाते हो नॉनवेज खाते हो जितना मीट जितना एनर्जी जितने प्रोटीन हमको आपको उस नॉनवेज नॉनवेज फूड्स से मिलते हैं उसी तरह के सेम कंटेंट सेम प्रोटीन आपको कैश से मिलते ये तो एक साधा सा सीधा सा साज्जाम्पल दिया उसी तरह के अनगिनत प्रोडक्ट फॉरेस्ट में से आते हैं उसको हमको न्यूट्रिशन प्रोटीन वैल्यू समझनी पड़ेगी अनगिनत या पे देखिए अक्रोड रहता है अक्रोड तो फॉरेस्ट का ही फॉरेस्ट का फॉरेस्ट में से आता है इस तरह के अनगिनत प्रोडक्ट हैं अनगिनत उसको अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी मालूम करके देखोगे देखेंगे हम तो हमें पता चल गया कितने हेल्थ कॉन्शियस और उसके वजह से अगर एक बार आपके खाने पीने का खाने पीने का ढंग से हो जाए खाने पीने में आपकी चीजें अच्छी आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो हेल्थ के जो इश्यूज़ वो रिड्यूस हो जाएंगे तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी आपके खुद के भी इकोनॉमी पर होगा और नेशनल होल होगा तो न्यूट्रिशन इशू उसके बाद क्या है हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट है उनको तो पता भी नहीं है उनको तो मालूम भी नहीं है कि उनके पास क्या क्या असेट्स है अगर एक आप, आप, आप कहीं भी आप जाके देखिए और किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर इंडिया में पूछोगे कि आपके बायोलॉजिकल असेट्स क्या है तो बोलोगे हमें कुछ मालूम नहीं बायोलॉजिकल असिड्स के बारे में ये क्यों मालूम नहीं उन क्योंकि फॉरेस्ट में हमने देखा ही नहीं कि हमने अब वाटर को अभी तक एसेट ही नहीं बना है हमने लैंड को अभी तक असेट ही नहीं माना हमने जो उसके पेड़ पौधे उस पर असीट ही नहीं मना असेट हम किसको मान रहे सिर्फ जो हमारी लैंड है जो हमारी प्रॉपिट जिस पे हमारा घर है जिस जो हमारे जितने जितने हमारा गोल्ड है मिनरल उसको हम प्रॉपर्टी माने लेकिन मिनरल्स हम जिसको जिसको बोलते हैं तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसका वैल्यूएशन सही तरीके से होना जरूरी है अगर ये बात आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बताना चाहते हो कि ये आपके जो असिर है वो काफी मूल्यवान है तो कब पता चलेगा जब आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओगे तो इसके वजह से भी फॉरेस्ट अकाउंट की जरूरत है उसके बाद मैंने कल बताया अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज से, उसके बाद मैंने बताया कि आपको अलग अलग तरीके इनकम जनरेट होता है उसके बाद हमने आपको बताया कि उसमें से खाना मिलता है तो ये सारी चीज़ें इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हम फॉरेस्ट अकाउंटिंग की तरफ झुक रहे हैं इसके इसके वजह से ही हम फॉरेस्ट अकाउंटिंग को तरफ से जाने चाहिए इसके वजह से ही हमें फॉरेस्ट अकाउंटिंग एक अच्छी तरह से अच्छी एक अलग प्रोफेशनल अप्रोच से देखना पड़ेगा ये प्रॉब्लम आ रही है इसलिए हम फॉरेस्ट अकाउंट सीधे सीधे वर्ड में कह सकते हैं कि ये चीज़ें जब हमें पता चली ये प्रॉब्लम्स हम जो पता चले हम फॉरेस्ट अकाउंटिंग की तरफ से धीरे धीरे धीरे आगे बढ़े चलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें जो है डॉक्टर पाटिल जी हमें बता रहे हैं कि इस तरह से हम जो है फॉरेस्ट का अकाउंटिंग हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है या क्यों करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया है ये आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मैं करना चाहूंगा लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर समय की मांग सुनते रहो मस्कर रहो तू ही मेरे पास मां जनम जनम तू ही जमी आसमां जनम जनम ब तू ही मेरे पास मां जनम जनम तू ही जमी आसमां ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मुगर गली है दुनिया रब को मना मंदिर मजारों तक जाती है घर में ही मेरे होता है तीरथ मुझको नजर जब माँ आती है मुझको नजर जब माँ आती है जन्म जन्म तो मेरी अरदास मनम जन्म तुम तो मेरा एहसास मां सच का पता दिल में ही है पर मुझको ये पता मेरे पन से अब तक मां से क्या सीखा मैं ये जहा को जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा बोधन यकीन मै लाऊ जनम जनम तेरा विश्वास माँ जनम जनम रहू मैं तेरे पास माँ इन ख्वाहिशों इन कोशिशों से पहले तो मगर मेरे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं खास करके नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में और इसमें खास हमारे जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पाटिल जी हैं कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं और काफ़ी काम किया है उन्होंने इस पर तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि फॉरेस्ट अकाउंटिंग या जंगल का जो अकाउंटिंग आप करेंगे हिसाब किताब करेंगे तो सामुदायिक के लिए या समाज के लिए उसका क्या फ़ायदा है काफी अच्छा सवाल पूछा जी तो ये है कि हम करें, करेंगे हमने देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे इसलिए हमने फॉरेस्ट अकाउंटिंग के समझा की फॉरेस्ट अकाउंटिंग इसका हाल हो सकता है तो अगर फॉरेस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो हमें कौन कौन से बेनिफिट होंगे समाज को कौन कौन से बेनिफिट हो फाइला जो कितना लॉस उस हुआ उसको मेजर कर सकते लॉस हो रहा है तो हमें मालूम है हमें अभी भी अगर आप किसी भी अनपढ़ आदमी को भी बता पूछोगे तो बोल रहा है कि हाँ लॉस तो हो रहा है पेट कट रहे हैं पानी खराब हो रहा है पशु पक्षी मर रहे लेकिन आप इसको आप सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते कि कितना लॉस लॉस हुआ है मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ द विल बी डन ओनली बाय फर्स्ट अकाउंटिंग फर्स्ट अकाउंटिंग करने के बाद ही हमें कितना लॉस हुआ है वो पता चलेगा ये तो फर्स्ट मेजरमेंट है दूसरा जो है जो बोला कि ट इनप्लेटेड इकोनॉमिक प्रोडक्शन फिगर्स मैंने जैसे को को बोला कि जब हम ग्रॉस जीडीपी निकाल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते या फिर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ एक देश में वो निकालते कितना इनकम हुआ वो निकालते उस टाइम हम फॉरेस्ट को कंसिडर नहीं करते उस टाइम उस ग्रोथ का कितना निगेटिव इम्पैक्ट हमारी इन्वामेंट में हुआ है फॉरेस्ट हुआ है वो नहीं नि, निकालते अगर वो निकालोगे तो वो जो है वो हमारे आपके जो प्रोडक्शन और जो इनकम है उसमें लेस हो जाएगा तो अभी जो प्रोडक्शन और अभी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपको आप दिखते हैं वो इस तरह एक्चुअली वो इम्प्लेटेड है तो उसको सही तरीके से सही इम्लेक्नॉमिक प्रोग्रेस जानने के लिए हमें फॉरेस्ट अकाउंटिंग करने की जरूरत है फॉरेस्ट अकाउंटिंग के फॉरेस्ट अकाउंटिंग करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितना एक्चुअली हमारा ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ है तो ये दूसरा बेनिफिट है तीसरा जो बेनिफिट है कि देखिए कि सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा इशू है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्योंकि इसमें इस सप, हल, हल, हल, सब पूरे सप्लाई चेन में हर सारे सप्लाई चेन में हर एक आदमी को हर एक फैक्ट्री को जो सप्लाई चेन में होता है उस, उसका एक हिस्सा जाता है जिसमें मिडिल मैन का हिस्सा जाता है तो इस ये सारे सप्लाई चेन का जो इश्यू है फॉरेस्ट को भी पता चलता है यानी एक प्रोडक्ट अगर फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हो गया निर्माण हो गया तो वो जब तक एन कंज्यूमर में जाता है तो उसमें कितने कितने लोगों आते हैं कितने कितने लोग आते हैं अगर देखो अब अगर देखो हनी डेवलप दे हो गया हनी का प्रोडक्ट हमने बना लिया फॉरेस्ट में तो उसी से लेके जो एन प्रोजेक्ट कंज्यूमर है वहां तक जाने के लिए कौन कौन से माध्यम से जाता है कौन कौन से चैनल में जाता है कौन कौन का किस किस का उसमे कमीशन रहता है ये आपको कब पता चलेगा एक सिर्फ का मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रकार के फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो ये के लिए आपको पता चलना पड़ेगा कि फॉरेस्ट का जो एक ही फॉरेस्ट का अकाउंटिंग करना पड़ेगा उस वैल्यू चेन का अकाउंटिंग करने पड़ेगा उसके बाद ही आपको चलेगा की इसमें कौन कौन से फैक्टर है अगर एक बार आपको चला गया पता चलेगा तो आप वो सप्लाई चेन रेड्यूस करने का अलग अलग हम कोशिश कर सकते हैं और एक बार सप्लाई चेन रेड्यूस होगी तो हमारा बहुत बड़ा हो जाए वो बहुत बहुत बड़ा कमीशन को सकती। उसके बाद है कि देखिए एक ही इंटरेस्टिंग उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है ग्रॉस डोमेस्टिकोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल में उस कंट्री के अंदर कौन कितने कितने कितने प्रकार के और कितना प्रोडक्शन हुआ और उस प्रोडक्शन का हर एक आदमी को उस कंट्री में कितना जाता है तो इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते लेकिन भूटान जो है ना भूटान ही और एक ही कंट्री है सारे विश्व में उन्होंने वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाया एक ही कंट्री सारे विश्व में सारे लोगों ने ग्रॉस का मेजर तो ने क्या उन्होंने? उन्होंने उन्होंने वो वो नहीं तो क्या? नेशनल नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को अपना इकोनॉमिक मेजर का इंस्ट्रूमेंट बनाया। क्या है कितनी फैक्ट्री डाली आपने कितना प्रोडक्शन डेवलप किया वो नहीं हो सकता आपका इकोनॉमिक मेजर आपका इकोनॉमिक मेजर है कि आपके लोगों में आपके कंट्री में कितने लोग हैप्पी है कितने लोग सैटिस्फाइड है अगर आप पेड़ को कट करोगे जंगल को कट करोगे और वहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे उसमें से अलग अलग तरीके गैस निकालोगे और उस, उसको आप बोलो ग्रोथ बोलोगे ग्रोथ प्रोडक्शन करोगे और उसका उल्टा असर अगर आप वहाँ के लोगों के की रहन सहन कर लगा उनको अलग अलग डिशेज होने लगेगा तो तो खुश नहीं रहेगी तो उसको आप बोलोगे जैसे कि हमारे यहाँ पे भोपाल कार्बन का, का, कार्बन डाइऑक्साइड तो थी, हमारे, हमारे तो थी, तो थी लेकिन उस गैस लीक की वजह से कितने सारे लोगों को परेशानी हुई कितने सारे लोग डिसने सारे लोग दुखी हुए तो भोपाल ने क्या नहीं ये हमारा नहीं हो सकता हमारा मेजर है कि ग्रोथ स हमारे यहाँ पे कितने लोग खुश है इस प्रो, प्रोग्रेस की वजह से तो अगर ये आपको करना, करना पड़ेगा तो आपको फॉरेस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा क्योंकि फॉरेस्ट अकाउंटिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपने क्या खोया है एक फैक्ट्री लगाने के लिए और एक चीज प्रयोग करने के लिए बहुत बड़ा रोल हो जाएगा उसके बिना आप नहीं कर सकते तो और उसके आगे क्या है कि देखिए मैंने आपको बोला की जो आपका ग्रोथ है वो बैलेंसिंग ग्रोथ होना चाहिए बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए तो बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए फॉरेस्ट अकाउंटिंग के वजह बिना आप नहीं कर सकते उसके बाद है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही एक ही रीजन का ग्रोथ हो जाए आपका जब ग्रो, ग्रोथ होता है आपका जब रीजन का होता है तो सारे रीजन का ग्रोथ होना चाहिए इकोनॉम जो रीजनल आप जिसको रीजनल डाइवर्सिटी बनता रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ कि हर एक जगह का ग्रोथ सही तरीके से होना चाहिए आप देखोगे कि हरियाणा में फॉरेस्ट ही नहीं है सिर्फ तीन या चार परसेंट फॉरेस्ट है लेकिन आप जाओगे वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाओगे या फिर आप हिमालय में जाओगे तो वहां भी फॉरेस्ट है क्यों नहीं है क्या प्रकार उसका तो जहां पे इस तरह के प्रॉब्लम को फॉरेस्ट तो सभी सभी जगह भी होना चाहिए ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीका और अमेरिका का बताया कि अमेरिका में ज्यादा इंडस्ट्रीज है उसमें ज्यादा पोल्यूशन बाहर निकलता है लेकिन वो पोल्यूशन कम कौन करता है कि अफ्रीका के जो जंगल है वो कम कर देते तो इसलिए अफ्रीका को अमेरिका कार् जो जो जो हमने के की कार्बन क्रीडिट बोलती वो, वो निकलता है तो ये सारे चीज़ें हमें रीजनल लेवल पे भी सोचनी पड़ेगी ये नहीं सोचने की कि ये सारे सारे सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल इशू नहीं नहीं हमारे हमको ये रीजनल लेवल पे भी सोचने के लिए हर एक हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक रीजन का हमें अकॉर्डिंग करना पड़ेगा उसके बाद क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को आपको कंजर्व करना पड़ेगा जो प्लान्ट एनिमल्स है आप कब कंजर्व करोगे उसको आप कब उसको प्रोटेक्शन मेजर करने की कोशिश करोगे जब कब उसको प्रिजर्व करोगे जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि एक कुछ तो इसके साथ रॉन्गली हो रहा है आपको पता चलेगा कि पिछले साल 100 प्लांट थे पिछले साल 100 एनिमल्स थी तो आप जब इस इस ईयर का अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चला कि अगर इस साल नाइनटी ही है और इस साल नब्बे ही है तो आपको पता चलेगा दस कम हो चुके तब आप जब मेजर करोगे नहीं नहीं सो होने चाहिए इससे ज्यादा होने चाहिए तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि ट्रेड ऑफ़ बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एक्सरसाइज़ मैंने मैंने जो आपको बताया कि आप समाज कब कोशिश करेगा जब उससे मालूम चलेगा कि वो इम्बैलेंस है और इम्बेल कब पता चलेगा जब आप उसको मेजर करोगे और मेजर आप कैसे करोगे आप सर्विसेज कैसे इन्वयमेंटल सर्विस एग्रीकल्चर कैसे मेजर करोगे? कोई उसका उसका दूसरा व्यूज़ ही नहीं है। एक ही उसका, आ, है। तो है। अकाउंटिंग तो वो उसके बाद क्या है कि नेचर और और जो न्यूट्रिशन है देखिए हैरानी इस बात की है कि इस एट प्रेजेंट इस इस 21वीं सदी में भी हमें फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें में हम, हम इस दुनिया में पैदा है हरे की भूख नहीं मिटा सकते दुनिया को छोड़ दीजिए हमारे देश में कितने मिलियंस ऑफ पीपल आर हंग्री वे आर नॉट एबल टू की तो फॉरेस्ट एक जो है वो बहुत बढ़िया जरिया है कि पूड को अवेलेबल करवाने का क्योंकि एग्रीकल्चर में प्योर एग्रीकल्चर में से इतने लोगों को आप नहीं फीड कर सकते नहीं कर सकते तो इसमें अपना अलग तरीका तरीका रोल लेगा। अलग हर एक वेरी विधि के अगर आप एक साधा सिंपल एग्जांपल ले आप सिंपल एग्जांपल ले फिश का तो सारे फिश तो समुन्द्र में से नहीं आते ना कुछ फिश तो मीठे पानी से भी आते जो में है जो नदियों में बहता है जो तालाब में बहता है जब फेड नहीं रहेगी जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो पानी प्योर ही नहीं रहेगा तो फिश तो वहां पे जिंदा ही नहीं रहेगा सीधा सीधा सीधा सीधा एग्जांपल मिलने अनगन तरीके के जो और एनिमल्स के जो मैनिटिंग थे जो, जो हम खाते हैं जिस एनिमल्स को वो तो फॉरेस्ट में होते हैं तो ये सारी चीजें ना फूड सेफ्टी नेटवर्क में काम आती है जब हम फॉरेस्ट को निकाल के हम अपना फूड सेफ्टी नेटवर्क को स्ट्रांग नहीं कर सकते हम सारे लोगों को सिर्फ एग्रीकल्चर में से ही सारे को खाना नहीं दे सकते जो है और जो डिप्लोमेसी डायलॉग्स है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डिप्लोमेसी डायलॉग जैसे की मैंने आपको बताया की अफ्रीकन कंट्रीज निगोशिएट करते हैं अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज को आप जो अन्यूशन कर रहे हैं वो आप जो आपके यहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसका असर हमें हो रहा है सारे दुनिया पे होता है और उसको कम करने के लिए हम आपको हमारे फॉरेस्ट मदद करता है हम यहाँ से ज्यादा ऑक्सीजन डेवलप करते हैं और वो हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है तो जब कब आप नेगोशिएट करोगे अमेरिके से तो हमें इतना आपको कार्बन किटी देना पड़ेगा इतने तो हमें हमारी इतनी फीस है आप कब कब करोगे मांगोगे पैसे, जब आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने पेड़ हैं, हैं, हैं। आपके पास कितनी ट्रीज़ तो आप लगा सकते अगर आपको मालूम है आपके पास नहीं, हमारे पेड़ है, से आपको का, का, का, का, का, का, कार्बन देने का तो इंटरनेशनल डिप्लोमे डायलॉग है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमको फॉरेस्ट का आपके पास कितना है वो बहुत बड़ी चीज़ है आपको इसलिए वो चीज आपको मायने रखती है और उसके जो, एक उसका जो एक आधार है वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी सिर्फ डेवलपमेंट काफी नहीं है डेवलपमेंट तो हमारे पास काफी हुई है क्या वो सस्टेनेबल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो कुछ अब हम खा रहे हैं जो कुछ हमारे पास है क्या वो सारी चीजें हम अगली जनरेशन को ट्रांसफर करने वाले क्या वो सारी चीजें अगली जनरेशन को मिलेगी क्या वो सारी जो, जो एक बार ऐसा होता कि पांच दस पिछले सालों में हमें इस ऐसा डर हो रहा था कि शायद अगले अगले जनरेशन को टाइगर देखने को ना मिले लाइव टाइगर देखने को ना मिले क्योंकि वो खत्म हो जाएगा इस तरह का हमारे खतरा बन रहा था क्योंकि उसका जो है जो नंबर थे वो खत्म खत्म लगभग तो तो थी? थी। जिस तरह का, का पोल्यूशन कम था पिछले बीस पच्चीस सालों में क्या अब है और अगले जनरेशन वालों को क्या मिलेगा रियाज क्या हम उसको जो, जो जो जितना हमारे पास है अभी वही हम क्या उतना का सारा का सारा उसके जनरेशन को ट्रांसफर करने वाले है नहीं है अगर नहीं करने वाले तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं अगर करने वाले हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर वो करने वाले हैं तो आपको डेवलपमेंट को एक अलग तरह से अप्रोच से देखना पड़ेगा तो आपको आपको आइडेंटिफाई मेजर करना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या कैसे मेजर करोगे आप उसको अगर जब तक आप मेजर नहीं करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगेस्ट का साथ लेना पड़ेगा मैंने आप पहले भी आपको कहा था फॉरेस्ट जो है वो सारे मानवीय मानव, मानवीय समाज का ही नहीं तो सारे जितने पशु पक्ष रहते उसका मुलाधार है जब तक ये फॉरेस्ट है तब तक ही का जीवन रहेगा नहीं नहीं तो तो फॉरेस्ट के बिना का जीवन नहीं रहेगा। तो जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं, देखिए अब फिर आपको बताता हूँ कि अभी भी हमारे पास भगवान ने खुदा ने हमारे इतना कुछ हमें दिया हुआ है कि हर एक आदमी नॉट ओनली मैन जितने जितने लिविंग ऑर्गन इस दुनिया पे हैं, जितने जितने जीवित पशु पक्षी सारे जिस दुनिया में वो खुशी खुशी और भरपेट उनको सब कुछ मिल सकता है मसला ये है कि क्या हमने वो नेचुरल रिसोर्सेस सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या ना नहीं किए अगर हमने सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तो प्रॉब्लम है। अगर डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से किए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर नहीं किए तो टेपरेटली प्रॉब्लम आएगा तो ये चीजें एक आपको मालूम पड़ेगी जब आप उसको को करोगे करोगे उसको मेजर की, और उस सारे नेचुरल रिसोर्स है देखिए अगर आपको मिनरल्स निकालने तो कहाँ पे होगी हो? वो वो पेड़ के नीचे जंगल में ही होगी ना तो ये सारे चीजें सारे चीजें आपको सारी चीजें आके फॉरेस्ट तक ही खत्म हो जाते हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स है फॉरेस्ट अकाउंटिंग करने की वजह से सोसाइटी को मिल सकती है अगर हम फॉरेस्ट अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे वो अलग बात और उससे डेंजरस बात क्या होगी कि वो कितने सारे जो डिसडवाटेज से, से होने वाले वो सारे डिस डिसडवांटेज की वजह से, से मानव का जीवन खतरे में आ जाएगा जो जिसके आप अब क्लाइमेट चेंज बोल रहे हो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है सबसे बड़ा जो रीजन है कि क्यों फॉरेस्ट का खत्म होना और इसका खत्म होने से वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है जो हमारे जो ग्लेशियर से उसके ऊपर जो जो जो जो देश जो जो जो, जो देश आयरलैंड है जो जैसे कि मलेशिया है उन लोगों को तो खतरा है वो कब डूब जाएगी उनके ऊपर तो सारी चीजें जो है ना सारी चीजें को हमें अच्छी तरह के प्रोफेशनल लेवल्स पे देखना पड़ेगा और जब तक हम इस फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्सिस को जब तक हम उसको इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करते तब तक हम इसको सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते तो इतने सारे बेनिफिट है उसको हमें एक बार सारे को देखना अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा बहुत ही अच्छी बातें जो है डॉक्टर परशुराम पाटिल जी हमें बता रहे हैं और मुझे लगता है कि आप जो रेडियो मधुमन को इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं समय की मांग को काफी अच्छी जानकारी आपको मिल रहा है और साथ ही साथ हमें जागरूक भी होना है कि किस तरह से हम अपने जंगल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत तौर पे और फिर समुदाय के रूप से हम किस तरह से जंगल को बचा सकते हैं उसके बारे में हम सभी को सोचना पड़ेगा अदरवाइज़ जैसे डॉक्टर पाटिल जी कह रहे हैं कि अगर हम हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी डेंजरस सीन हो सकते हैं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 सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट वैज्ञानिक परशुराम पाटिल जी से बहुत ही अच्छी बातें हो रही नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर और जैसे की हमने बात की अभी फॉरेस्ट का अकाउंटिंग के बारे में और अगर जंगल का हिसाब किताब हम नहीं रखते हैं या जो भी पशु पशुधन भी हमारे पास है वो भी अगर हमारे पास कम हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है पेड़ और पशु पक्षी ये सब हमारे जो है बहुत ही बड़े असर्ट है बहुत बड़े खजाने हैं और हम लोग थोड़ा सा वर्तमान समय में जो डाइवर्शन हमारा मन का हो गया है जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रहा जैसे बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है सोना चांदी है इसको हम प्रॉपर्टी मान रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो हमारा है वो पेड़ पौधे पशु पक्षी ये हैं तो ये बात सिद्ध होता है कि अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो मनुष्य कैसे रह सकता है तो ये सवाल हम सभी को अपने आप से करना होगा तो हमें सही प्रॉपर्टी हमारी क्या है उसके ऊपर विचार करना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर पाटिल जी से और भी सुनते हैं फॉरेस्ट अकाउंटिंग अगर हम नहीं करते हैं तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं क्या डिजास्टर हो सकता है उसके बारे में जानेंगे अभी आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट एफ पर समय की मांग कम बात देते है अगर फॉरेस्ट अकाउंटिंग नहीं देते तो क्या हो सकता है हमने क्यों कर रहे थे क्या, क्या, क्या, क्या इसलिए हमने फॉरेस्ट अकाउंटिंग की तरफ आना अगर हमने कि नहीं किया तो क्या रिस्क हो सकता है और वो जो रिस्क है वो कैसे डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है वो उसको हम वन बाय देखेंगे देखिये ये जो सारी चैन है क्या चैन है जब तक आप फॉरेस्ट अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस कितना है जब तक आप बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं मेजर करोगे तब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि क्या रिस्क इसमें है क्या रिस्क इसमें है और जब तक आप डिजास्टर के रूप में तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा की आपका इससे क्या बेनिफिट लेना है आपको इसको क्या कैसे आपको इसको क्या कर सकते मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें एक पिछले दस सालों में पांच छह सालों में पता चला कि टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है तो हमें कब पता चला जब हमने उसका मेजरमेंट किया टाइगर किया उसको हमने मेजर किया तब हमें पता चला की टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है टाइगर का पॉपुलेशन कम होने की वजह से क्या फिर लॉस हो जाएगा क्या रिस्क आ जाएगी रिस्क यह आ जाएगी कि टाइगर रहेगा ही नहीं टाइगर तो रहेगा ही नहीं टाइगर तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे देख पाएगी नहीं तो बड़ा डिजास्टर है क्योंकि ह्यूमन इंटरफियर के वजह से जो टाइगर टाइगर टाइगर जैसा ब्यूटीफुल एनिमल्स तो कोई भी कोई भी नहीं है सारे एनिमल्स में तो वो खत्म हो जाएगा वो कितना बड़ा चीज है जो आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए बाद में तो ये जो चीज है वो बहुत बड़ी डिजास्टर है ना इस तो डिजास्टर को कटे करने के लिए आपने क्या किया हमने क्या किया कि टाइगर टाइगर को प्रिजर्व किया हमने अलग अलग तरीके के पिजर विशन, पिजर विशन की जिसकी वजह से टाइगर हमने प्रिजर्व और अभी जो टाइगर के जो टाइगर का जो पॉपुलेशन हुआ दिन बे दिन बढ़ रहा है तो देखो अब क्या चेन गई है हमने उसका अकाउंटिंग किया अकाउंटिंग के बाद हमने पता चलेगा कि टाइगर लॉस हो रहे हैं तो हमें लॉस समझ में आया लॉस के बाद हमने क्या किया उसमें से रिस्क क्या होती है वो समझ में आ गई उस रिस्क के बाद हमने क्या समझ में आया कि डिजास्टर क्या है वो समझ में आया और उसके बाद हमें क्या समझ में आया कि अगर एक डिजास्टर है तो हमें क्या करना चाहिए और वो हमने उपाय किया और उसका इंतजार नतीजा क्या हुआ कि अगर धीरे धीरे टाइगर का टाइगर का पॉपुलेशन बन रहा है इस टाइगर के बारे में भी नहीं हर एक चीज के बारे में अगर आप देखोगे की मैन एनिमल इंटरफ्रेंस बढ़ रहा है मैन एनिमल इंटरफ्रेंस यानी क्या की एनिमल जो है वो जो जो जो जा रहता है वो मानवी तो तो गहरे गहरे जंगल में रहते हैं वो भी आ रहे है क्यों आ रहे है पहले तो नहीं आते थे क्योंकि वो इसलिए आ रहे है क्योंकि हमने फॉरेस्ट को बेहतर उसका को, को, जब हमने फॉरेस्ट को कट करने की कोशिश की कट कर रहे थे तो हमने उसका सोचा नहीं कितने कितने लिमिट लिमिट में में कट करना है है अगर कोई टाइगर आता है और मानवी बस्ती पे झपट मारता है या फिर किसी इंसान को इंसान पर हमला करता है ये तो डिजास्टर है ना ये तो रिस्क है ना तो कब कब पता चलेगा जब देखोगे की जब आप पता चलेगा की फॉरेस्ट कम हो रहा है फॉरेस्ट कब कम हो रहा है पता चलेगा जब उसका आप अकाउंटिंग कर दिए हो अगर फॉरेस्ट कम हो रहा है तो उसका रिस्क क्या होगा कि वहाँ पे जो अलग अलग तरह के पशु पक्षी और एनिमल्स खतरनाक एनिमल्स रहते हैं उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा अगर वो खाने पीने के लिए उनको नहीं मिलेगा तो कहाँ पे आएंगे ना नो डाउटली वो ह्यूमन को बस्ती में आएंगे ना और व्यूमेन भी बस्ती में आएंगे तो क्या करे किसी भी पर भी हमला कर सकते तो होगा डिजास्टर ही इस रिस्क और डिजास्टर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे फिर पेड़ों को लगाओगे अगर आप पेड़ काटोगे ना तो सारी जो इकोलॉजिकल साइकिल्स है फूड सप्लाई चेंज है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी तो इस तरह अनगिनत तरीके की इसका फूड सिक्योरिटी मिलेगा आपको clean water नहीं मिलेगा तो आपको अलग अलग तरीके बीमारे होगी अगर आपको फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन वो बढ़ जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन बढ़ गया तो आपको अनगिनत तरीके के अनगनत तरीके के आपको डिसीज हो सकते है तो ये सारे डिजास्टर्स है ये सारे रिस्क है इसकी डिजास्टर में क्या नोट हो जाएगी अगर आपको ये सारे को रोकना है तो आपको फॉरेस्ट अकॉर्डिंग करने की जरूरत है जब तक आप फॉरेस्ट अकॉर्डिंग करोगे नहीं ये रिस्क के बारे में आपको पता नहीं चलेगा और जब तक आप रिस्क के बारे में पता नहीं चलेगा आप इस पे इसके ऊपर कोई भी देखिए पहले क्या होता था कि बाढ़ का जो पानी है वो मानवीय बस्ती में नहीं आता था क्यों नहीं आता था क्योंकि उस टाइम बहुत बड़े बड़े जंगल थे जब वो बाढ़ आती थी तो जो पेड़ थे ना वो उस उस बाढ़ का जो बहाव है उसका जो फोर्स है वो कम कर दे देते थे, थे उसका जो इंपैक्ट फैक्टर है वो रिड्यूस कर देते थे, थे तो जब बाढ़ का पानी आता आता था, था ना तो धीरे धीरे धीरे धीरे आता था अब देखिए नहीं जब थोड़ा सा भी बारिश हो जाए पहाड़ों का पानी जल्दी से जल्दी आके नदी में घुस और नदी का पानी बाहर जाता है क्यों होता है क्योंकि हमने हमारे जो रेजिस्टेंस थे पेड़ हमारे जो रक्षा कर रहे थे वो इन्हीं उसको हमने काट दिया, तो उसका नतीजा क्या हो गया सारा जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है सारी लाइफ सभी डिस्ट्रॉय कुछ ना कुछ खा का कुछ खा का कुछ हो जाता है तो उसमें कितने लोगो मरते कितने लोगों को इंजरी होते है अनगिनत तो एक फॉरेस्ट की वजह से रिस्क होना तो इस तरह के अलग अलग डिजास्टर है इस तरह के का अलग अगर देखो फॉरेस्ट फॉरेस्ट में अगर किसी ने फायर किया और फॉरेस्ट में कब फायर हुई तो उससे क्या होता है अनगिनत पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं अनगिनत तो पशु पक्षी इसमें खत्म हो जाते वो कितना बड़ा लॉस है अगर वो अगर एक 50 साल का पेड़ आप कट कर देते हो तो उसी तरह का पेड़ पचास साल लगेंगे तब तक आप रहोगे भी नहीं ह्यूमन बीइंग तब तक रोग भी नहीं। तो आप है बड़ा है। तो इस तरह के जो रिस्क ऑफ डिस्टर है जो, तो, इस तरह के जो से, तो इस तरह के जो है उसको कम करने के लिए हमें फॉरेस्ट अकाउडिंग की जरूरत पड़ती आप तो ना अनगिनत डिजास्टर इसमें ला सकते अनगिनत रिस्क इसमें है अगर हम बात करने लगेगी इसमें कौन कौन से रिस्क है तो नहीं कर सकते तो। तो मैंने सिर्फ आपको इसको, इसके ग्लांस लाने की कोशिश की क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया क्योंकि अनगन रिस्क है क्योंकि ह्यूमन लाइफ ही नहीं सस्टेन कर सकता ह्यूमन लाइफ हो ही नहीं सकती यहाँ पे अगर पेड़ नहीं होते देखिये अगर आप मास पे जाओगे वहाँ पे आदमी क्यों नहीं रहता क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहां पे पेड़ नहीं है पानी क्यों नहीं पे क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं है तो सारा जो इकोलॉजिकल साइकिल्स से वो कहीं ना कहीं पे और देखिये पेड़ पौधे पेड़ पौधे सिर्फ इंसान को खाना नहीं देते जमीन के ऊपर ही नहीं अगर आप अंडरग्राउंड में हजारों फूट हजारों हजारों मीटर अंदर भी समुद्र में पेड़ रहते जो जो फ्रिश को खाना देते तो आप इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए क्या क्या हो सकता है मैं आपको इसका एक ही आंसर दे सक, एक ही आंसर में इसको समर्थ कर सकता हूँ कि इसका सबसे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है फॉरेस्ट अकाउंटिंग का अगर फॉरेस्ट नहीं होता तो, इसका सबसे बड़ा डिजास्टर ये हो, हो सकता है की मानव ही जिंदा नहीं रह सकता तो इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा तो आपको यह समझनी पड़ेगी डॉक्टर पाटिल जी ने बहुत ही अच्छी बातें हमें समझाया है कि किस तरह से अगर जंगल ख़त्म हो जाएगा तो मनुष्य का जीवन किस तरह से बंजर बन सकता है और जंगल को हम लोग ने अकाउंटिंग न करते हुए जब काटना शुरू कर दिया तो फिर हमारे पास जो है हाथी, शेर ये सब शहर में आने लगे अर्थात उनका रहने का स्थान पर कुछ इस तरह की बातें हुई तो वो वहाँ से छोड़ वो भी सिटी में या हमारे शहर में या गाँव में आने लगे और उनका जो खाना है वो मनुष्य ही बन गया है तो इस तरह की कई बातें हैं उदाहरण तो हम लोग अच्छी तरह से न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कई बार इन चीज़ों को देखकर हमें सोच तो चलता है लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ये अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएं तो सोल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जंगल को बचाए रखना है पेड़ अच्छी तरह से लगाना है पेड़ों को बढ़ाना है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेड़ पौधे और पशु पक्षी तो वही बात हम फिर से आगली आ, किस तरह से हम इनको उस अच्छी तरह से संजोए रख सकते हैं इसके ऊपर क्या क्या काम हो सकता है उस विषय पर भी आगे हम लोग बात करेंगे आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं कहूंगा परशुराम पाटिल जी से एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे सभी सुनने वालों को बताएं मैं आपको इतना ही मैसेज देना चाहूँगा की मेरा आपसे दरखास्त है की प्लीज आप फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में समझने की कोशिश कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूँ अगर जब आप पेपर का इस्तेमाल करोगे जब आप पेपर का इस्तेमाल करते हुए तो आप सावधानी रखोगे तो उसका भी सीधा सीधा इम्पेक्ट फॉरेस्ट में बचाने में जाएगा तो ये सारी सारी बारीक बारीक चीजें है ना वो प्लीज आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी हर एक हर एक आपका बर्ताव फॉरेस्ट के ऊपर आपट करेगा अगर फॉरेस्ट के ऊपर आपट करेगा तो आप आपके ऊपर ही आपट करेगा तो प्लीज ये साइकिल समझने की कोशिश कीजिए अगर आप साइकिल में इसे रहना चाहते हो तो प्लीज आप साइकिल समझने की कोशिश कीजिए अगर जब जितने जल्दी आप इस साइकिल समझ में जाओगे उतना फॉरेस्ट को बेनिफिट होगा अगर फॉरेस्ट में बेनिफिट होगा तो उसका सीधा सीधा आपकर आपके जीवन में ये आपके जीवन में अच्छी तरह से सुखी समाधानी और अच्छे तरह की लाइफ बिताने के लिए होगा यही अब मैं आपको दिलाऊंगा जी जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि किस तरह से हम आने वाले समय में जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं हमारे आदतों में बदलाव करना पड़ेगा या तो कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में स्टडी करना होगा कि इन चीज़ों से नुकसान क्या हो सकता है इनसे फ़ायदा क्या हो सकता है तो जब हम इन चीज़ों को जानेंगे अपने आदतों में बदलाव करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने कुदरती जो देन है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनको प्रिजर्व कर सकेंगे उनको बचा सकेंगे चलिए पाटिल सर जी परशुराम पाटिल जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत सारी जानकारी जो है आपने दिया और आप खुद इस पर रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी रिसर्च और भी आपको करना है काफ़ी परिश्रम आप कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप जो सपना देख रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा और इसी के साथ आपको फिर से एक बार रेडियो मधुबन और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार